देवी भागवत सातवां सातवास जी के प्रति जन्मेजय का सृष्टि प्रश्न के पश्चात परीक्षित नंदन धर्मात्मा राजा जन्मेजय ने प्रसन्नता पूर्वक पुनः व्यास जी से पूछा जन्मेजय ने कहा स्वामीन सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के वंश का विशद वर्णन सम्यक प्रकार से मैं सुनना चाहता हूँ अनघ आप है। पाप सर्वज्ञ हैं पाप शमन करने वाली यह कथा कहने की कृपा कीजिए इन दोनों वंशों के राजाओं का परिचय कराइए मैंने सुना है वे सभी भगवती जगदम्बा के उपासक थे इस प्रकार राजर्षि जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती नंदन मुनिवर व्यास जी उनसे कहने लगे व्यास जी बोले महाराज सूर्यवंश चंद्रवंश तथा अन्य वंशों से भी संबंध रखने वाली कथाओं का वर्णन करता हूँ सुनो भगवान विष्णु के नाभि कमल से चार मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए तपस्या करने के पश्चात उन्होंने अत्यंत कठिनता से साक्षात्कार होने वाली महादेवी की उपासना की भगवती ने उन लोक पितामह ब्रह्मा जी को वर प्रदान किया तब वे सृष्टि करने में समर्थ हुए फिर भी मानवीय सृष्टि में उन्हें सफलता न मिल सकी इस मानवीय सृष्टि के लिए उनके मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हुए किंतु तुरंत विस्तार कर देना उनकी शक्ति से बाहर ही रहा तब ब्रह्मा जी ने सात मानस पुत्र उत्पन्न किए मरीचि, अंगिरा अत्रि, वशिष्ठ पुलह क्रतु और पुनस्थ्य इन नामों से उन मानस पुत्रों की प्रसिद्धि हुई ब्रह्मा जी के रोष से रुद्र का और गोद से नारद का प्रागट्य हुआ अंगूठे से दक्ष प्रजापति निकले ऐसे ही अन्य भी शनकारी मानस पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ बाएं हाथ के अंगूठे से दक्ष पत्नी प्रकट हुई जिनके सभी अंग बड़े ही सुंदर थे राजन पुराणों में वे वीरणी नाम से विख्यात है उन्हें अक्षनी भी कहा जाता है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि प्रवर नारद जी उन अक्षनी के उधर से उत्पन्न हुए हैं जन्मेजा ने कहा ब्राह्मण इस विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है अभी आप कह चुके हैं कि दक्ष के सहयोग में रहकर रह करपस्वी नारद जी की जननी हुई बात कैसे संगत हुई क्योंकि धर्म के पूर्णवेदता परमा परम तपस्वी नारद जी तो ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाते हैं फिर दक्ष पत्नी वीरणी उनकी माता कैसे हुई आप हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए उन्हें प्रचुर ज्ञानी महात्मा नारद जी ने किसके साप से और क्यों अपने पूर्व शरीर का त्याग करके किस कारण पुनः जन्म धारण किया व्यास जी कहते हैं स्वयंभु ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति को सृष्टि के लिए आज्ञा दी कि तुम प्रजा की रचना में एक तत्पर हो जाओ जिससे बहुसंख्यक प्रजा उत्पन्न हो जाए उनकी आज्ञा पाकर दक्ष प्रजापति ने वीरणी के गर्भ से पाँच अत्यंत पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए उन सभी पुत्रों के प्रजा की सृष्टि का अदम्य उत्साह भरा था बलवान काल की प्रेरणा के अनुसार देवर्षि नारद उन पुत्रों को देखकर कर हंसते हुए कहने लगे अजय यह पृथ्वी कितनी लंबी चौड़ी है इसका पता लगाए बिना ही प्रजा की सृष्टि में तुम कैसे तत्पर हो गए ऐसा करने में जगत में तुम्हारा उपहास होगा इसमें कोई संदेह नहीं अतए पहले पृथ्वी की सीमा जानकर ही तुम्हें इस कार्य में लगना चाहिए ऐसा करने से ही तुम्हें इस कार्य में सफलता प्राप्त होगी अन्यथा तुम्हारा सारा प्रयास व्यर्थ है